वे चूड़ा क्रिया चिंता और वासना का त्याग सास्त्रो रहमो निगृह्य शास्त्रोरहमोवकाश क्वचिन्देोगचिता सजीवन हेतुस प्रक्षीण जबीरतरोंबू इस अहंकार रूप शत्रुता का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए क्योंकि नष्ट हुए जम्बरी के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है मना संस्थित कामी दिलक्षण काम यता कथम सियात अथसंधान परमेव प्रसाया भवबंध हेतु जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है इसलिए भेदा शक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है कार्य प्रवर्धना प्रवृद्धि परिदृश्यते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 संसार बंधविच्छिथ्य ये तद्वयम प्रदेद्य वासना वृद्धिरेताभ्या चिंतया क्रिया इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया इनसे ही वासना की वृद्धि होती है भ्याधम सासम्हत्म चयोपाए सर्वस्था सर्वदा सर्वतम्मालोकन सद्भाववासनादार्यं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 जीवन मुक्ति कहलाती है सदवासना सते यसो यसौली तो हम आदिवासना अति प्रकृष्टा प्रूण प्रभाया साधु यथा त्रा सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नास हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मवासना के स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है तमस्तम कार्य मनर्थल जाल न दृश्य से सत्य दिने से तथा दयानंद रुभूत नैवास्बंधो न चुखगंध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 त्रविलापयन् दृश्यम प्रतीत प्रविलापय सन्मात्रनंदघनम निभायन सहित सन्रतर वालम नए था सति कर्म बंधे यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभिशेष है तो इस प्रतिमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए काल कालक्षेप करो प्रमादो ब्रह्म न कर्तव्य कदाचन प्रमादो मृत्युरीह भगवान ब्रह्मण सुत ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद असाधानी न करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान शरद कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है न प्रमादादनो ज्ञानी न स्वस्वरूपत तथो मोहस्त तथो हंधी तथो बंधस्तो व्यथा विचारवान पुरुष के लिए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 विक्षेपये दे दोषे दो यो सा प्रियम जिस प्रकार कुल्ता स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़ कर पागल बना देती है इसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवित होता देख कर बुद्धि बुद्धिदोषों से विक्षिप्त कर देती है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 माया फिर से घेर लेती है लक्ष बमुख सन्नीपते प्रमाद प्रत्युत केुकान तो पंक्त तो पति यथा तथा जैसे असावधानवश हास्य से छूटकर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 पतित विनाश पुनर्ना क्षते संकल्प वर्जिए तस्मा सर्वान कारण विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अल पतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के शिवा फिर उत्थान तो प्रायः कभी देखा नहीं जाता है इसलिए संपूर्ण अलर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए अत प्रमादान पर मृत्यु ब्रह्मविद समाधो समाहित सिद्धि मुपेत सम्यक समाहिताधान इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेद पुरुष के लिए